मैं तो तेरा बड़ा को नाव, वो खाया बेटा ना ले सलाम तो जी झटपट बैठे हो गयो को सो चांद, तो मंगता ले सलाम, सलाम। आ जागिरी आया आदर लिया घोड़ा बांधो गुरठान के भाई घोड़ा ने राज्य बदानो घास मौज करो मेहताजी तेरे काम दबान को मंगन उबा बार देरी दे दे दे दे दे दान मे दोन में कौन करे उदार हीरा हीरा मत करे हीरा कड़े कर दो तो शिव समुद्रा नीव जे नहीं हीरो कोई मीनी के भजी कु अरे बोले भाई मेरे खान चौधरी नहीं मेरा जी जाचिको हाथी जो तो चार की माया का तो तो थारी ले की हाथी तो जी जो तेरी बहना सुस्मतनी के डाय अरे गाँव को काम है। थारी जा मार्ग मीणी दान में थारो कड़ में कर जा नाम, नाम। तो फिर मै जाने एक ना कर ना की दौड़ जाने करेगी कोई मेरी बाहर जाओ मैं महल में जाऊ में पूछू मारे को जगह नहीं खे तो मे तो कहे मारे का महल कुछ है और कही जगह पूछिए नाथ आगे एक बार में वो चंदन मारा चर देने मारे मारे ग मारा आए jay jaya maraj goga nath ram jay jaya खड़खड़ पड़ी में दो छट गए तो जनानी डोलती डोलती देख के बोले आज कैसे है जो कुछ दिल की बात उसे उसे उसे अरे सांगा की बाप को ना सांगो हो सांग गोद को सांगाड़ी नाम है मुनमुन द्रमणो नाम है चित्त उदास माची तो नगर मेंचोड़ी लहाड़ो जो फेरे थी पानी हाथ भेज कोई भूखा को रोटी दे दी चाय पाजी जो न्यू कर जान तो पा दीजिए उस जनानी ने कहिए तो बात आज खेलो का हाथल को का मिले तेरा हो पर मंगना के साथ चले जाऊ चले जाऊंगे तुम्हें पटनी फिर खाइए अगर मैं तेरा पटवा की मोचड़ी अरे तू मेरो है दे दे तो में और तेरी खता चल जाएगी या। कि जी खर -खर और बात करी शानी सियानी चले जांच को मेरी सीत ने कल का तो फिर खाइ अगर तो आज तो मेहदा तो तो ने एक बोला था तो दो बोला रात रात में दिन रथ घड़ा दिंदी तैयार कर बोले खड़ी लिया जाओ चले जाओ तो आखिर को महाराज है भले जोर माता कर Arey satkivi bandi lichmi ramo shubhika, asaya ma. मजल मजल के चाल को आगा। आगा। are <laughs> I got a lot of love. मैदान के लिए बेटी का बाप अब आपका सड़क पर भी पैदल को जूड़ा में जोड़ोगा और भाई बहनी को रथन बैठा होगा करूंगा अब नाटो नहीं चलू मैदानी जुड़ दियो ढूंढो डांग लंबी जोत सवे एक जुड़े में दो तो डालो जो को पाते सारी दुनिया तो भवे सो जो को पाचे स्वाति दुनिया में तो जोर ही को धक्को दिया गया का तो मजलिया मजलिया चाल तो मजलिया पढ़ तो जाए मजल पूछ के चालय आप फोचो तो विकटबं में जा तो थोड़ा से दूर छोड़ियो आज पहुंच लियो जब जा चुके धीरे बोले जाऊं तो नजीक ले लियो आज आप या को ले चलाना था बाप आपा को मारे को छोड़े नहीं भाई अब तो ऐसा ठाटा ही करीबाई काटा दे तो मान जाए तो मान जाए बोले कोई मान जाए मेताजी गए घाटो टाल दे रस्ता को तो टाल दे चल कांटा लगेगा लोग हटो चाल झाड़ा में तो लेंग लेंग। ना तो में होकर का काम पहुंचा आज अच्छे बोलो भाई ये भी नटू नहीं ने लोग हटो भैया पहुंचो तो जार थोड़े से की और फिर बोले कागर ले, तो ले बहुत बुरी करी छोड़ो लेकर अरे आपके ने या ले चले ले तो ले ले ना ना ना आप घर जुड़ा मारे दे दे दे दे साथ फिर तू लाद कौन घर कराई बैठी मैंने कहा अगर छोड़े सूरवाए सत की बात वही कांकड़ पे फेर मलेगी सतमत छोड़े थोड़ी पर बात था हो तो जाने तो पात मरदर मुझे पटका चला मरना चलाना बदला जाओ चले तो, तो जा सी निकल का कर दिया या या तो ले चला तो यह मारे और वो ले चला तो वो बात मारे अपनी अच्छी कम बक्ति आई तो फिर एक जाचिक ने भूटाने खे अखे तेरी मारे कोने काम की दिखे चूड़ो कांच लिया मारे ले बना ना चूड़ो, चूड़ो कांगा अरिया हमारी बहन है अरे को वापसी ले जाचिक मेहदानी की बोले देख अखूर घोड़ी मारे ना छू नंदी को दियो दान पीओ को मीना का, का लागे को मोटो मोटो दान आज तो मैंने जनानी दे ऐसा जमाना होगा कर्जोगे कोई बिगटारी के लिए कोई अपने रुपया दो रुपया दे देगा अकेला में दो थप्पड़ देकर देगा नहीं ये काम नहीं करूँ मुझे मुंडा से लटे हुए भले बात बहुत जितनी तुम्हारा तो रात को टेम हो गये तो, बगल तो एक बगल को, उपर, को तो एक बगल को अपने गोरखनाथ ये ज्यादा था इसको खड़ा पावे था जब इनमें महाराज को करना करेगी हे भगवान अमेरिका कैसे दाद रहेगी जब या को बहर कहना मेहदा जी ने जी ने भर दिए तेरी तेरी तेरी पे पे मैं मीना तेरी या कांकड़ हार इच्छा कोई मत समझे तो ने जाकर है। इसकी कर रही थी। क्या बात है कुछ नहीं सो आराम से फिर जा चलो पगना पड़िया सूरज धन देव अरे बेटी का आपका वो बारह बारा को पानी नहीं गाँव नहीं अन्न नहीं अन्नी मेरे पास नहीं मैं यहाँ क्या दी अब तुमको भाई बहुत जोर की कही तो महाराज ऐसी कृपा हो गई एक भगवान की तो थ की गोरखनाथ जी महाराज की सो छोटी सी ढाब भर के और पांच सात साल सुबह भगवान ने पानी भेज दिए वहा पर तो तो उठ उठाकर भाई भगवान ने आप अपनी जल तो भेज दिया आप अपना नेम कर लिया पांच भवानी का नाव ले लिया पांच बाबा गोरखनाथ का नाम ले लिया सपनों नेम तो कर लिया यहां ले वा तो पानी।, तो तो पानी के जोर से गयो आर मैं तो न्यू पानी झाँके जवाराती जवहरा मेहता के लिए आवाज दीजिए मेहता को, को तो खे दो बोले भाई को, आ जाओ मेरे नेम पीछे घर को ले आ जाओ चार ही मर्जी माओ जो चीज इधर उधर धन ले जाओ जब हम आजता भी आया बड़ा आदमी भी था अरे बोले भाई चीज में लगता करे वो विचार दे दे दे दे दे दान दान नहीं हम तेरी बुराई बुराई बोले क्यों करो? तो महाराज पानी में, दो में के, आर, आर, कीच को भरे, भरे, भरे की जवा हो गये तो पांच सात आंदोलन तो गिर गया और मेहदा को हाथ पके लिए बस बोले भाई मेहना खाली हम तेरों सत ले न चेर जान ले चेरा बोले हम खान चेरो सत ले तो बोले भाई ये जनानी उल्टी नहीं लेता गोद तो हूँ मेरा गोद के दाग लग जाए मेरी ब्रादरी में नहीं इसका मोल ले जाओ तुम जब इस जनानी का मोल देके और जब वापस जाए अपना महल में ये शीर लेना जब जाके अरे महल में आ गया है जब इस जनहानी ने भरी खाइए एक काम कर तेरी में में का काम की तेरा तेरा हो नहीं मैं महल रोटी खाऊंगी टुकड़ खाऊंगी तेरी भारी जारी कर मेरी टाइम पास कर लूंगी और तू और लिया, और और और लिया। अच्छा बोले तो फिर माने की एक बेटा अब धार देवा झार तू और लिया तो भैया धार देवा और दूसरे लेकी माँ कहीं छोड़ गए अरे सब बाहर के लिए जा रिये और कहे एक तेल मंगा लिए तेली गांगा कासू और कहे एक कह जावे और कहे माता जगह तेल को खंदा हुए अरे अब खेतियां माथो तो नगरा जीवन फैला फैला Ya no I'm a reluctant alien, but I'm a traveler. बजल पूछ कै साल बचा करवाई डावर है अरे एक मरकली तेल की गालधर काका गांगनिया I'm in love. तेल झूझ झों का बाप को मैं मैं जाऊं जाऊं जाऊं में में में माता मेरा मेरा मेरा महल महल महल दीजो तू आज देवा और जनानी बाप का बीच हो बोले बेटा जा तो चाकरों को छोड़ गो को सब कुछ चले गए चाकर का श्याम भाई दल आयो और गया एक तेल लिया रे बेटा चाल भया फो धन गांगा तेली के जाए तो गांगले तेली साढ़े तीन से गाना रोज हमें इसका चले गांगले तेली के शुभ लगा राजा और पढ़े अरे बोले भाई काका जी राम राम राम, राम। चाकर काका वाला रामी का रात एक मरकली तेल की डाल दे भाई मेता का रंग मिलन में झुकी है तेरी गंगलन के रही का बाप कुछ सवा मन पक्को रोजिना को, को दूँ जो पीछे काम करूं यह तेरे नहीं लागो लगाओ आए जब फिर खाइए अरे बाला छानवाल का से, और बांदी को एक सवा मन तेल का बाप रे मैं कौन लगाऊंगा नया तेल की लाग भया और कार पीछे कर दू का बाप को सवा मन पक् जब कार करू वहा नई लाख को लगाऊ कौन दू मैं। कौन दू तो चा करके जक बड़ उठिया तेरे करो बहुत बड़ी गरीब बोले भाई तो फिर तेली गई खड़ो पड़ी नया तेल की से तो गंगा तेली के खंगवाड़ो गहने मेरे हमेर लिया खड़ो लिया गहने धर्जा तेज ले जाए सोचा करके आग बढ़ो तेरा बोलो आग में दो जीवता जीवता खंगवाड़ो हसलो गहने मांग लियो आ जागो तो बोले दो कर जो था तुम मान जा जा तो बोले भाई जा। बोले भाई भाई सच्चा ठीक है करा सचाकर को मजलिया मजलिया भाव जो मजलिया जाए मजलि पूछ के चाल भाई तो माता का में जाए तो वापसी माता का महल में चले गए <coughs> <coughs> तो इस तो भी पहुंच लिये अरे बोले बेटा बोले अरे माँ बोले बेटा तेल क्यों लाए न सबुआने की बात बोले तू सुखी जे यहा थोड़ा बहुत दुख जाते हुए बोले देख बीरी माँ तेरे कह हाँस खंगवालो खंगड़ो खंगवालो तेरे हंस लो ये पड़ी अमेर जे तुम तो नया तेली के हो तो गांगा तेली के दम देखा कहें दो पीपा लिया वो बोले या कि बोले या की? बोले मैं तो जीवता जीवता चाकर, चाकर महल में जा ना ना पाणी की आज जंत कर तेर किशा दार आवे का मारा आज नीचा झाँके और कया दखा एक महिला में रंधेरी दीखे और कया एक साथी वहां छोड़ के और माता को बूझे और कया देखा मे दो जी आवे कहते हैं तुम ये तो, तो आगे बढ़े हैं